अपरे यतस्व्या प्रकृति विधि मे परा जीवभूता महाबा येदार जगत् अपरा न परा निकृष्टा अशुद्धा अनर्थकी संसारबंधना तु अथोता अनियाद्धा प्रकृति मम आत्मूता विद्धि मे पराम्, परा प्रकृष्टा जीवूता क्षेत्रजक्षण हे महाबाहो यया प्रकृत्या इदंधार्य जगत् अंत प्रविष्ट